पूर्व जन्म के पापों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि गरुड़, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मिर्ग, अश्व, सोवर, ऊंट की योनि प्राप्त होती हैं। सुबलन चोरी करने वाला क्रिमिकेट और पतंग योनि को प्राप्त होता है। गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म क्रमशः त्रनलता और गुलम योनियों को प मध्यपि विकृत दंत स्वर्ण चोर पुनखी और गुरुपत्निगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकों का साथ करता हैं, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी एक वर्ष प्रयंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता हैं। परस्पर वार्तालाप करने से तथा स्पर्श निष्ठा सहयान सहबोज सह योनि सम्मान से मनुष्य के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं दूसरे के स्त्री के साथ सहवास करने और ब्रह्म ब्राह्मण का दंचुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्मराक्षस की योनि प्राप्त होती है रत्न की जोड़ी करने वाला ने कृष्टि योनि में जन्म लेता है और गंद की चोरी करता है उसे छछुंदरीयों प्राप्त होती हैं। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर होता हैं। बिना मंत्रोचार के भोजन करने पर कावा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की च स्त्रियों का आवश्यक चुराने पर स्वेद कुष्ठ और रस का आपराहण करने पर भोजन आदि में आरुचि हो जाती हैं। कांसे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे के धन का आपराहण करने वाला अपस्मार रूप से ग्रस्त होता हैं तथा गुरुहंता, हंसा क्रूर कर्मा बोना और धर्म पत्नी का परिच्छाया करने वाला शब्द भेदी होता हैं। द दुभाग्य और का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला तथा नामक रूप से युक्त होता है जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है जो मनुष्य पतिप्रायण अपनी पत्नी का परित्याग करता कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ सहवास कर ले तो स्त्रगाल सैया का हरण करने वाला दरिद्र वस्त्र का हरण करने वाला पतंग और मांसरे दोष से युक्त होने पर प्राणी जलमानंद होता है धन को चुराने वाला कपाली होता है मित्र की हत्या करने वाला उल्लू पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी अकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि को प्राप्त करता है यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है जो मन से पर मल मूत्र का त्याग करता है जो वेद वेस्ने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है अयाज्या का यज्ञ करने वाले को असुर सुअर की योनि प्राप्त होती हैं आवाच्य वक्षण करने वाला व्यक्ति विलोढ़ा और वानरों को डलाने वाला खद्योत की योनि प्राप्त करता है वासे एवं निशुद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मांसरे दोष से युक्त आदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल योनि को प्राप्त होता है गायों की चोरी करने पर सर्प तथा की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है जल की चोरी करने पर मछली दूध की चोरी करने पर वलायक का और ब्राह्मण को दान में वासी भोजन देने से कुबड़ी की योनि प्राप्त होती है हे पक्षिराज गरुड़ जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है सन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जर्मान होता है झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त होती हैं। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है, जो ब्राह्मण सुदर कन्या से विवाह कर लेता है, वह भेड़िये की योनि को प्राप्त करता है। आगनी को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी, बिलाटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनु नहीं सुनते उन मनुष्यों को कारण मूल रोग होता है जो व्यक्ति पराये के मोह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गजचर्म के धन और निर्माल का सेवन करने वाला व्यक्ति सूक्ष्म पीड़ा से ग्रसित होता है स्त्रियां पाक की भगनियां होती हैं और उन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हें सभी उनको प्राप्त होता है ऐसा निश्चय समझना चाहिए हे वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं तात्पर्य यह है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है तीसरा अध्याय नरकों का स्वरूप नरकों में प्राप्त होने वाले विविध यातनाएं तथा गरुड़ जी के पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षराज गरुड़ अतिशय अलहदित होकर भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं गरुड़ जी ने कहा है भगवान आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताइए जिनमें जाकर पापी जब अत्यंत दुख भोगते हैं तब भगवान आता हूं मैं मुख्य मुख्य नरकों को बताता हूं। तुम ध्यान से सुनो। किस पाप कर्म करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, किस नरक की होती है सुनो। रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रदान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योज पृथ्वी के समान बराबर वहां की, की भूमि भी तपतांगार जैसी है। उसमें यम के दूध पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जो फूट फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठाकर चलता है। इस प्रकार जब हजार योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है हे hey गरुड़ इस प्रकार मैंने तुम्हें रोरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी अब तुम महा रोरव नामक नरक की बात सुनो यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है, है।, है। वहां देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती हैं। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढका देते हैं और वह लुढकता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कव्वा, बगुला, भिड़िया, उल्लू, मच्छर और विच्छवादी जीव जंतु क्रोधात्र होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वहाँ उस � आक्रमण से इतना संकप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है वह कर चिल्लाने लगता है तथा बार-बार उस कष्ट से बचने के लिए उद्योग करने लगता है उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती इस प्रकार उसे नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पाती के जब हजारों बस बीत जाते हैं तब कहीं जाकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है इसके बाद जो नरक है उसका नाम अति शीत पाप आत्माएं अपने कर्मों का फल इन्हें नर्कों में भुगते हैं। गरुड़ कर्म से हमें तुम उन नर्कों का वर्णन बताता हूं तुम ध्यान से सुनो। नेमिशारण में जी महाराज कहते हैं ऋषियों, तब भगवान बाशदेव ने आगे कहना आरंभ किया।